दोहावली कौन है भूख जो जीत में तुलसी सुमति मग पग धर विचार तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भूख में अर्थात अभाव में भी अपने को तृप्त के समान समझता है और जीत में भी अपनी हार मानता है इस प्रकार जो खूब विचार विचार कर मार्ग पर पैर रखता है वह बुद्धिमान ही सराहनीय योग्य है अभाव का अनुभव करने से ही कामना होती है और कामना ही पाप की जड़ है अतः जो सदा अपने को पूर्ण काम मानता है उसके द्वारा पाप नहीं होते इसी प्रकार अपने विजय मानने से अभिमान बढ़ता है जो पतन का हितु होता है अतः जो पुरुष प्रत्येक क्रिया में और फल में अभिमान का त्याग कर विचार पूर्वक दोषों से बचता रहता है वही बुद्धिमान है और वही प्रशंसनीय है अवसर चूक जाने से बड़ी हानि होती है लाभ समय को पाल भोहान समय की चूक सदा विचार चारुमति सुदिन कुदिन दिन समय समय आने पर काम बना लेना ही ही लाभ है है और समय पर चूक जाना हानि सुंदर लोग इस बात का सदा किया करते हैं क्योंकि अच्छा और बुरा समय दो ही दिन का होता है अर्थात समय पर चूक जाना बुद्धिमानी नहीं है तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन का यह अवसर भगवत भजन के लिए ही मिला है इस समय जो चूक जाएगा भगवान को नहीं भजेगा उसे मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित होकर बड़ी हानि सहनी पड़ेगी समय का महत्व सिंधु तरन कपगिर काज हित दो तुलसी सब बड़ो बूझत कहु को, को, को। तुलसीदास जी कहते हैं समय पर काम करने से ही सब बड़े होते हैं इस रहस्य को कहीं कोई कोई भी जानते हैं श्री हनुमान जी अर्थात सीता का संदेश लाने के लिए समुद्र को लाखना और श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए द्रोण पर्वत को लाना ये दोनों काम अपने स्वामी के हित के लिए ठीक समय पर ही किए थे समुद्र लाखना और पहाड़ उठाना हनुमान जी के लिए साधारण बात थी परंतु ठीक समय पर होने से ही इनकी इतनी महिमा हुई तुलसी मीठे मांगी मिले सुधा सुधा कर समय बिनु काल कूटते नीच तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि समय पर जिस समय मनुष्य दुख से संतप्त होकर घबरा उठता है मांगने से मौत भी मिल जाए तो वह अमृत से अधिक मीठी बालूम होती है परंतु बिना अवसर के अमृत या चंद्रमा भी मिले तो वे कालकूट को जहर से भी अधिक बुरे लगते हैं विपत्ति काल के मित्र कौन है तुलसी असमय के सखाधी रिवेक साहित साहस सत्य व्रत राम भरोसो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म विवेक सत साहित्य साहस और सत्य का व्रत अथवा एकमात्र श्री राम का भरोसा बुरे समय के विपत्ति काल के यहाँ मित्र हैं समरथ समर्थ पराधु समय ही साधे का साधु भगवान श्री रामचंद्र जी के समान तो कोई सामर्थ्यवान नहीं अर्थात जो होनी अनहोनी सब कुछ कर सकते हैं और सीता हरण के समान भयंकर अपराध कोई क्या करेगा इस पर भी श्री राम जी ने उस समय रावण को न मारकर कर उचित समय पर ही सब काम किए इसीलिए साधु लोग समय की सराहना करते हैं तुलसी तीरह के चले समय पाय भी था धाई न था, तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी या या सरोवर के के किनारे किनारे चलने से ही समय पर उनकी मिल जाएगी जाए। तालाब नदियों की लेने के लिए दौड़कर उनके अंदर घुस नहीं जाना चाहिए समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए होनहार की प्रबलता तुलसी जसी भवित सहाय आपुन ही ही तहां ले ुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होन हार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है या तो वह स्वयं उसके पास आती है या उसे वहां ले जाती है परमार्थ प्राप्ति के चार उपाय कह दान की काय कले चारु परलोक परलोक के लिए सुंदर चार मार्ग हैं और अधिकार से इनका उपदेश किया गया है वेदाध्यन आदि के द्वारा ज्ञान अर्जन करना ब्राह्मण के लिए सम्मुख समर में युद्ध करना छत्री के लिए व्यापार में धन कमाकर दान देना वैश्य के लिए और शरीर से कष्ट सह सेवा करना शुद्ध के लिए विवेक की आवश्यकता पात पात को कर। सरग तरुहेत फर तुलसी से फल पाने के लिए पत्ते पत्ते को हर किसी पेड़ को मत सिंचा करो ऐसा करोगे तो ऐसा टेढ़ा और कड़वा फल लगेगा जो तुमको अचेत कर देगा अर्थात परम सुख रूप मनोरथ की पूर्ति के लिए बिना समझे सोचे जैसे तैसे कर्म मत किया करो ऐसा करने से सुख तो मिलेगा ही नहीं उल्टे बुरे कर्मों के फल स्वरूप महान दुखों की प्राप्ति होगी जिससे रह विवेक भी नष्ट हो जाएगा विश्वास की महिमा गठिबंध ते पर बड़ी जे सब को सब काज कहब थोड़ समझ बहुत गाढ़े बढ़त अनाज गठबंधन से भी विश्वास बड़ा है जिससे सब लोगों के सब काम होते हैं कहने में सब बात छोटी सी है परंतु समझने में बहुत बड़ी है जिस प्रकार अनाज के थोड़े से दाने मिट्टी में गाड़ दिए जाते हैं परंतु वही अनाज पैदा होने पर बहुत बढ़ जाता है अपनों अपनोपन निज हथा हथात पूजी फर सकल मन कामना तुलसी प्रीत प्रतीति तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां अपने घर की दीवार पर अपने ऐपन के अर्थात चावल और हल्दी को एक साथ पीसकर बनाए हुए रंग के अपने ही हाथे छापकर उनको पूजती हैं और उसी से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है यह प्रेम और विश्वास का ही फल है बरसत करसत आप हरसत तुलसी चाहत सनमान सूर्य स्वयं पृथ्वी पर अपार जल बरसाता है और सोखता है परंतु लोगों के दिए हुए अर्घ थोड़े से जल से बड़ा प्रसन्न होता है तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु और देवता सब स्नेह और सम्मान ही चाहते हैं बारह नक्षत्र व्यापार के लिए अच्छे है सुत गुण कर गुण मृग है जाऊ श्रवण नक्षत्र से तीन नक्षत्र श्रवण धनिष्ठा सदभिसा हस्त नक्षत्र से तीन नक्षत्र हस्त हस्तचित्रा स्वाति पूछ प्रारंभ होने वाले दो नक्षत्र पुष्य और पुनर्वसु और मृगशिरा अश्विनी रेवती तथा अनुराधा इन बारह नक्षत्रों में धन जमीन और धरोहर का लेन देन करो ऐसा करने से धन जाता हुआ प्रतीत होने पर भी नहीं जाएगा चौदह नक्षत्रों में हाथ से गया हुआ धन वापस नहीं मिलता उगुन पुगुन अजक्रिमा आभ साथ धन हाथ उसे आरंभ होने वाले तीन नक्षत्र उत्तरा फालगुनी उत्तरा उत्तरा भाद्रपदा से प्रारंभ होने वाले तीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ पूर्व भाद्रपद वी विशाखा अज अजरोहणी कृ कृतिका म मघा आर्द्रा भरणी अश्लेषा और मु मूल को भी इन्हीं के साथ समझ लो इन चौदह नक्षत्रों में हरा हुआ चोरी गया हुआ धरोहर रखा हुआ गाढ़ा हुआ तथा गाढ़ा हुआ तथा उधार दिया हुआ धन फिर लौट कर हाथ नहीं आता कौन सी तिथियां कब हानिकारक होती हैं है रविहर मुनि प्रथमा दि सब का जनसावनी होई हो गचार द्वादशी एकादशी दशमी तृतीया ष्ठी द्वितीया सप्तमी ये सातों तिथियां यदि क्रम से रवि सोम मंगल बुध, बृहस्पति शुक्र और शनिवार को पड़े तो ये सब कामों को बिगाड़ने वाली होती है और यह कुजोग समझा जाता है रवि बारह हर रुद्र ग्यारह दिशाएं दस गुण तीन रस छह नेत्र दो और ऋषि मुनि सात हैं इन्हें से तिथियों का वर्णन है